तात्पर्य का निरूपण कर रहे थे नया के लोग जैसे कहते है तत्प्रती इच्छया उच्छे तत्व तो ये कहते हैं कि वो हम लोग का मत में तात्पर्य नहीं है तात तत्प्रती अर्थात विवक्षित अर्थ इप्सित अर्थ अर्था से तो इनका लक्षण इच्छया क्यूँ नहीं कहेंगे कह अर्थ ज्ञान शून्य पुरुषों के द्वारा उच्चरित तो हुआ जो वेद तो अभी उसको अर्थ ज्ञान नहीं है तो इसी अर्थ का प्रती श्रोता को हो ऐसी इच्छा उसको भी नहीं होगा प्रत्य फिर प्रत्ये अभाव प्रसंग श्रोता को भी वहां ज्ञान नहीं होना चाहिए ठीक है टीका में अर्थ ज्ञान रहित्व अर्थात जो वेदार्थ को नहीं जानने वाला वक्ता वक्तुर अर्थ ज्ञान रहित्व अभी अने वक्ता को अर्थज्ञान नहीं है किंतु श्रोता सोचता है कि श्रोता को पता नहीं कि इसको अर्थ ज्ञान है नहीं है तो श्रोता मान लेगा कि इसको तो अर्थ ज्ञान है और उसने हमको ज्ञान हो ऐसा मान करके वो ये वाक्य उच्चारण करता है अभी श्रोता को पता चल गया कि हाँ उसका तात्पर्य ये है तो श्रोता को तो ज्ञान हो जाना चाहिए अर्थात तो वक्ता का तात्पर्य ज्ञान है ऐसा श्रोता को भ्रम हुआ Hindu, श्रोता को तो तात्पर्य ज्ञान का भ्रम होने से हो जाना चाहिए ज्ञान होना चाहिए अगर की इच्छा मानेंगे तो तो लक्षण क्या कर दिया अभी की अर्थ ज्ञान शून्य पुरुष के द्वारा उच्चारित तो जो वेदार्थ हुआ उसमें वक्ता का प्रतिति इच्छा ऐसे नहीं है क्योंकि वक्ता को ही प्रतिति ज्ञान नहीं है नहीं होने से ऐसा पुरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य से श्रोता को ज्ञान नहीं होगा अगर लक्षण तो ये करेंगे तो प्रतीति इच्छा या उच्चरित अभी प्रतीति वक्ता को स्वयं ही नहीं है तो प्रतीति इच्छा या उच्चरित होने से श्रोता को ज्ञान नहीं होगा तो अभी पूर्व पक्षी कहता है कि वक्ता को प्रतीति है नहीं है क्योंकि तात्पर्य ज्ञान में श्रोता को मुख्य है क्योंकि शाब्द बोध किस होगा श्रोता को होगा इसलिए तात्पर्य ज्ञान श्रोता के लिए चाहिए जे जे. कि वक्ता क्या कहता है अर्थात वक्ता चाहता है हमको क्या समझना चाहिए श्रोता को तात्पर्य ज्ञान चाहिए तभी तो श्रोता मान लेता है कि इस वक्ता को इस ज्ञान है जो शब्दार्थ है वाक्यार्थ है वो वक्ता को ये ज्ञान है तो होने से वो चाहता है हमको ये ज्ञान हो तो तात्पर्य ज्ञान श्रोता को हो गया किंतु आपका लक्षण में है कि वक्ता को प्रती होनी चाहिए अर्थात वक्ता को शब्द शाब्दोधन रहना चाहिए किन्तु वास्तविक यहाँ वक्ता को शब्द बोध नहीं है किंतु श्रोता को भ्रम हो गया शब्द बोध तो ऐसा स्थल पर अभी अब ज्ञान होगा नहीं होगा कहेंगे तो यहाँ अभी तात्पर्य का भ्रम है तात्पर्य का भ्रम होकर के भी श्रोता को तो किन्तु ज्ञान हो जाता है अगर आप कहेंगे कि वक्ता का शाब्दोध ही कारण होना चाहिए तो यहाँ वास्तविक वक्ता का शब्द बोध नहीं है किंतु तो श्रोता को तो भ्रम हुआ तो, तो हो हो करके भी को तो किंतु ज्ञान जाता है, जी। जी। तो इस क्षेत्र में आपका लक्षण तो यहाँ जाएगा नहीं इस प्रकार टीका में तस्वर्थ ज्ञान रहित्व तस्वर्थ वक्ता का अर्थ ज्ञान रहित होने पर भी अने प्रतिति इच्छया अनेन उसके द्वारा अर्थ प्रतिति इच्छया एक तेद वाक्य का अर्थ का प्रतिति इच्छा से एक इति तदीय तात्पर्य भ्रम अर्थात वक्ता का तात्पर्य ज्ञान है ऐसा भ्रम से भ्रम तदर्थ ज्ञानम श्रोता को भविष्यति क्योंकि श्रोता को तो तात्पर्य ज्ञान हुआ वक्ता का शब्द बोध नहीं है तो भविष्यति इति आसंख्य अर्थात तो, पूर्व पक्षी का कहना है कि अगर हम लक्षण करेंगे कि प्रतीति इच्छा या उच्चरित अभी वास्तविक वक्ता में प्रती इच्छा या उच्चरित में वक्ता का तो प्रतीति है ही नहीं किन्तु श्रोता को भ्रम हुआ तो भ्रम होने से यहाँ तक तो किन्तु ज्ञान होता है तो ज्ञान होने से प्रतीत इच्छा या उच्चरित्व ये नहीं रहा पूर्व पक्षी कहता है कि लक्षण ठीक होगा ऐसे स्थान पर क्योंकि यहां ज्ञान तो होता है आगे पंक्ति देखते हैं इसका अर्थ घटेगा अभी आगे मतलब इस प्रकार के पूर्व पक्षी शंका लाने से पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म से श्रोता को तो तात्पर्य ज्ञान हो जाता है मतलब श्रोता को तो बाकी तो ज्ञान होता है मुक्ता को चाहे ना हो तो यहाँ वास्तविक मतलब ये जो तात्पर्य का लक्षण ये रहा नहीं।, नहीं रहने पर भी ज्ञान श्रोता को हो गया सिद्धांत किन्तु तो कहता है नहीं अयम अध्यापक मूल में अयम अध्यापक इति विशेष दर्शन है न जहाँ श्रोता जानता है कि परना। परना था था। तो अभी श्रोता को पता है कि इस वक्ता को तात्पर्य ज्ञान नहीं है तो वहाँ श्रोता को किंतु शादो बोध हो सकता है नहीं हो सकता है हो भी सकता, नहीं भी मतलब अगर श्रोता विपन्न है उसको तो शब्द बोध हो जाएगा तो अभी कहते है तो प्रती इच्छा या अभी उच्चरितता को तो शाब्दोध है ही नहीं इसलिए श्रोता जानता है कि वक्ता को प्रती इच्छा या उच्चरित्व है ही नहीं क्योंकि वक्ता को प्रती इच्छा है ही नहीं क्योंकि उसको तो अर्थ ही पता नहीं तो अगर आप कहेंगे की प्रति इच्छा या उच्चरित्व तात्पर्य जहाँ वक्ता विपन्न नहीं है तो वहां तो ये लक्षण रहेगा ही नहीं तो नहीं रहने से श्रोता को तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए किंतु को तो तो ज्ञान हो जाता है तो होने से ये लक्षण ठीक नहीं होगा तो इस आधार पर अभी हाँ। तो इसलिए बीच वाला वाक्य जो पूर्व पक्षी शंका दिया वो क्या कहा कि ये लक्षण पूर्व पक्षी कहते हैं कि हमारा ये लक्षण ठीक है अर्थात पहले क्या दिया वक्ता का अर्थ ज्ञान नहीं है सिद्धांत कह दिया वक्ता का अर्थ ज्ञान नहीं है तो आपका तात्पर्य लक्षण घटेगा नहीं किंतु श्रोता को तो ज्ञान होता है पूर्व पक्षी कह की श्रोता को इसलिए ज्ञान हो जाता है कि क्योंकि श्रोता को तात्पर्य भ्रम, भ्रम से ज्ञान हुआ तो तात्पर्य से ज्ञान नहीं हुआ तात्पर्य भ्रम से ज्ञान हुआ तो तात्पर्य भ्रम से हो सकता है तो सिद्धांत कहता है कि ठीक है वहाँ तात्पर्य ब्रह्म से ज्ञान हुआ आपको दिखाए किन्तु हम दूसरा उदाहरण दिखाते हैं यहाँ तो तात्पर्य ब्रह्म भी श्रोता को नहीं है तो यहाँ ज्ञान नहीं होना चाहिए किन्तु यहाँ तो होता है तो इसलिए आप ये तात्पर्य का लक्षण नहीं कह पाएंगे ये अगर तात्पर्य का लक्षण कहेंगे तो जहाँ श्रोता को पता है की वक्ता अभ्युतपन्न है वहाँ तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तात्पर्य तो रहेगा नहीं क्यूँकी तात्पर्य का वहां भ्रम होगा क्या श्रोता को जहाँ पता है की वक्ता अभ्युत है वहाँ श्रोता को तात्पर्य भ्रम भी नहीं रहेगा क्योंकि तो जानता है अर्थात तात्पर्य भ्रम मतलब तात्पर्य वास्तविक नहीं होने पर भी भ्रम से ज्ञान हो जा सकता है पूर्व पक्षी कहा सिद्धांत कहा जहाँ भ्रम भी नहीं है वहां तो फिर ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्ञान होता है इसलिए ये लक्षण ठीक नहीं है अच्छा में पंक्ति अयम अध्यापको इति अध्यापक अभ्युत कहते है ज्ञानम अध्यापक निष्ठ अभ्युत्पत्ति ज्ञानम अध्यापक व्युत्पन्न नहीं है ये भ्रम विरोधी अर्थात भ्रम नहीं है उसको श्रोता को भ्रम नहीं है ब्रह्म विरोधी श्रोता निष्ठ ज्ञान क्या अभ्यापक अनिष्ठ अभिपत्ति ये ज्ञान श्रोता को है इसमें भ्रम नहीं है अनु मास्तु तथ अर्थात ये जो लक्षण दिया ज्यान। तात्पर्य ज्ञान बाकी अर्थ बोध है अर्थात तात्पर्य का ये लक्षण अर्थात आप जो कहेगी यहाँ वक्ता को अभी ज्ञान नहीं है तो वक्ता को अगर ज्ञान नहीं है तो मास्तु तत्व वो न हो तात्पर्य ज्ञान वाक्यर्थ बोध हम ऐसा लक्षण कहेंगे और तात्पर्य ज्ञान क्या है ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान सब भविष्य अभी वक्ता का तात्पर्य ज्ञान आवश्यक नहीं है ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान श्रोता को ज्ञान हो जाएगा कहेंगे ईश्वरीय तात्पर्य मतलब ये शब्द बोध ये कैसे बीच में आ जाएगा कहेंगे तस्वत प्रेरक अभावित प्रेरकत्व अर्थात उच्चारित्व उच्चारण तो वक्ता करता है तो यहाँ पूर्व पक्षी कहता है कि ईश्वर साक्षात उच्चारण करता नहीं हुआ प्रेरकत्व अर्थात तो उच्चारित्व उच्चारण ईश्वर में साक्षात उच्चारण कर्तृत्व नहीं रहने पर भी प्रेरकता मात्र उच्चारित्व संभवत तो वक्ता को शाब्द बोध नहीं होने पर भी ईश्वर को शाब्द बोध है तो ईश्वर का तात्पर्य ज्ञान से श्रोता को हो जाएगा अर्थात लक्षण दिया कि तो तो इच्छा या तो तो से अभी को नहीं लेकर के ईश्वर को लेके ईश्वर चाहता है कि यह प्रतिति इच्छा हो तो ईश्वर कैसे आ गया वक्ता कहता है श्रोता सुनता है ईश्वर कैसे आ गया ईश्वर प्रेरक है तो प्रेरक होने से प्रेरकता मात्र न उच्चार संभवत संभव अर्थात ईश्वर स्वयं उच्चारण नहीं करता किन्तु तो उच्चारण करवाता है वक्ता के द्वारा उच्चारण करवाता है करने से अभी ईश्वर को मान लेंगे उच्चारित्रित तो होने से तत्व तो प्रतिति इच्छा या अर्थात ईश्वर प्रतिति इच्छा ईश्वर का प्रतिति अर्थात शाद ईश्वर को है तो ईश्वर चाहता है कि हमको ये वाक्य का जो शब्द बोध है ये शब्द बोध श्रोता को हो तो ईश्वर का प्रतीत इच्छा से हो जाएगा होने से लक्षण घट जाएगा तत्वी इच्छा तत्पद तत से वक्ता को छोड़ करके ईश्वर को ले लेंगे संभवत इति आसंख्य परिहरती मूल में न चाहपर्य ज्ञान तत्र शब्द ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान तात्पर्य अर्थात इच्छाया उच्चर तत्व तो ईश्वरीय प्रतिया उच्चरित्रोता को ज्ञान हो जाएगा टीका में ईश्वर अंगी कर्तुर सांख्य मीमांस का वैदिक वाक्यर्थ प्रत्यय उपलब्ध ईश्वर तो प्रतीत इच्छाया ईश्वर जो लोग नहीं मानते है वहां फिर सांख्य और मीमांस श्रोताओं को फिर ज्ञान नहीं होगा तद वाक्य प्रतिपत्ति प्रति दर्शन कि उनको तो ज्ञान होता है इसलिए तत्प्रतिति तत्ति ये लक्षण ठीक नहीं होगा भवता भगवान तरी कीदेश विवक्षित अक्षायात्पर्य मतलब वेदांत मत में कहते हैं कि तत्प्रतिति किन योग्य वाक्या अभिप्रेता ये जनन योग तत्प्र ज है पदार्थ संसर्ग अनुभव अनुभव पदार्थ संसर्ग अनुये। का इतने ही रहा तत्क अर्थ पदार्थ संसर्ग संग्षर्ड़। पदार्थ संसर्ग अर्थात पदार्थ अन्वय इसी को वाक्यर्थ कहते हैं इसलिए तत्व का अर्थ हो जाएगा वाक्यर्थ वाक्यर्थ प्रती जनन योग्य तात्पर्य प्रतिति योग्यत्म कहते हैं अर्थात सर्वदा तत्प्रतिथि जनन ये होगा ऐसा कोई बात नहीं योग्यम रहना चाहिए तत्प्रतिथि जनन योग्यम ठीक है मैं अतएव यत यत संसर्ग प्रतिति प्रतिति यत यत संसर्ग संसर्ग प्रयुज्यते अर्थात अर्थात प्रतिते तथा तो अर्थय वय बोध जनन योग्यम वाक्यम उसका अर्थ हो गया जिस अन्वय बोध को बोधन कराने का योग्य है जो वाक्य जो प्रयोग किया जाता है तत् तद तत वाक्यम तत्परम एव वही अन्वय बोध करवाएगा जिस अन्वय बोध करवाने के लिए जो वाक्य प्रयोग करता है वो वाक्य उसी अन्वय बोध को ही कराएगा तत्परम एव अत यद पहला जो यज्ञ दिया है आगे वो तत के साथ जाएगा okay. यज्ञ का आगे है के साथ यद वाक्यम यद वाक्यम यत संसर्ग प्रतिति जनन योग्यम तत तत परम तत परम अर्थात तत संसर्ग प्रतिति जनन योग्य परम वही प्रतिति जनन करवाएगा इति व्यवहार अर्थात जिस कराने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी अन्वय बोध करवाएगा बहुत ज्यादा वास्तविक अंतर नहीं है दो जगह में वो विरोध दिखा करके कह दिया इस प्रकार इसलिए नया एक लोग जो कहते हैं तो तीन इच्छा या उच्चरिता इच्छा सामान्यतया इसको तात्पर्य लेकर के सर्वत्र व्यवहार किया जाता है कि कहीं, कहीं होता है कि जैसे दिखा दिया वक्ता को स्वयं ज्ञान नहीं है कही सुख पक्षी उच्चारुक पक्षी उच्चारण करता है ये सब जगह में बक्तुर इच्छा घटेगा नहीं तो ये सब को दोष दिखा करके वेदन परिभाषा करो तो थोड़ा बदल किंतु ये कहते दिया तत्प्रती तो जनन तत्प्रती तो तो जनन कहने से वो तो वही कहा था इच्छा इच्छेगा तो, तो, तो, तो क्या। खाली अधिक ये कह दिया कि योग्यत्व जब वक्ता का स्वयं ज्ञान नहीं है किन्तु उस वाक्य में योग्यता है नहीं है अगर उसी वाक्य को कोई व्युत्पन्न वक्ता कहेगा तब तो आपका लक्षण तो बिना लक्षण भी घट जाएगा तो ये खाली यहाँ जोड़ दी है योग्योग्य मगर तो वो लोग जोड़ देते तब तो सर्वत्र घट जाता चाहे वो अव्युत्पन्न वक्ता हो चाहे सुख हो सर्वत्र घट जाएगा मूल में घट इति वाक्य गेहघट संसर्ग प्रतिति प्रतीजनयोग्य गेहे तो घट दिया तो गेह घट संसर्ग प्रतिति प्रतिति संसर्ग प्रतीतिजन्य न तो पटसंसर्ग प्रतीतिजन्यक्यम अर्थात गेहे घट की वाक्य घट संसर्ग न इति पटसंसर्गपर ठीक है मैं उक्त तात्पर्य लक्षण अनेक अर्थ पद प्रयोगे अतिव्याप्तिम व्याप्ति संकते अर्थ प्रतीत जनन योग्यत्म ये लक्षण हो गया नहीं। नहीं। इनका वेदान परिभाषा करगा तो अर्थ प्रतिथि जनन योग्यम जहाँ वाक्य द्व्यर्थ बोध को होता है वहाँ प्रतिथि जनन योग्यत्व तो दोनों में रहेगा दोनों अर्थ में रहेगा हम प्रकरण को देख करके एक को ग्रहण करते हैं दूसरों को दूसरा को नहीं लेते हैं किन्तु उस वाक्य में योग्यता है ऐसा स्थल में अतिव्याप्ति व्याप्ति अभी पूर्व दिखा रहा है मूल में आनय इत्यादि वाक्यम इत्यादि आदि कहने से टीकाकार और एक बोल देते हैं स्वे गच्छति तो स्वे तो हो सकता है गहु हो सकता है इस प्रकार के दूर्थ बोधक वाक्य इत्यादि वाक्य आदि पदार्थ आगे मूल में सैंधभ आनय इत्यादि वाक्य लवन आनयन प्रतीत इच्छाया प्रयुक्तम भोजन प्रकरण में तदा अश्वसंसर्ग प्रतीति जनने स्वरूप योग्यता सत्व बाक्यों में तो योग्यता है कर सकता है लवन पर ज्ञान दशायाश्वादी संसर्ग रीति क्योंकि योग्यता है तो वो ज्ञान भी हो सकता है टीका में विशेषण प्रदान दोषोधारात अभी विशेषण दे, दे देंगे तो क्या विशेषण मूल में कहते हैं तद इतर प्रतीत इच्छाया अनुचरितत्व तत्व अभी तत्ति जनन योग्य होगा और तद इतर प्रतीचरित अर्थात दूसरा का दूसरा चीज का अर्थ का प्रतीति हो ऐसा इच्छा से उच्चारण नहीं किया गया ये भी अभी तात्पर्य में और एक विशेषण रहेगा अर्थात तद प्रती जनना योग्य सती तद इतर प्रतीत इच्छाया अनुच्छेद ये आ जाएगा अर्थात दूसरा चीज का दूसरे अर्थ का प्रतिति न हो ये भी साथ में जोड़ा जाएगा ये इच्छा फिर सुख आदि में नहीं जाएगा तो इच्छा साथ में डाल तो प्रतिति इच्छा या अनुचरित तुम ये अंश सुख को तो, तो प्रती जनना योग्युम रहेगा किन्तु प्रती सुख में इच्छा नहीं रहेगा इस अंश नहीं रहेगा तो इसके लिए और एक विशेषण आगे देंगे तो दिखाएगा तो तो तात्पर्य ये विशेषण होगा ठीक है नशेषण प्रदान फलितम तात्पर्य लक्षण आह मूल में तथा विशेषण युक्त होकर के लक्षण पूरा हो गया तथाच यद यद वाक्यम प्रतिति यतीतिजनन अन्य प्रतिति इच्छया न उच्चर अर्थात स्वरूपयोग्यता है अनेक का बोध परम इति उच्यते उच्य है लक्षण टीका में एवं आनय इति वाक्यम अवश्य प्रतिति प्रतीति अश्व प्रतीजन योग्यमी वाक्य में तो स्वरूप योग्यता अश्व प्रती के लिए है भोजन प्रकरणे प्रयुक्तवाद लवण अन्य प्रतिति तो प्रति तत्ति तद इतर प्रतीत इच्छा अनुचरित ते लेंगे लवण लवण इतर प्रतीत इच्छा से अनुच्छरित है अनुचरित नश्व संसर्ग ज्ञान जनक अन्य पदार्थ की इच्छा मतलब बोध हो ऐसा इच्छा वहां नहीं है आगे कहते है पूर्वोक्त अव्याप्ति दोस लक्षण से ना पूर्वोक्त अव्याप्तिष ग्रस्तम ग्रस्तत्व अश लक्षण पूर्वोक्त अर्थात जो नयाय के लक्षण में जो अव्याप्ति दोष दिखा रहे थे अभ्युत्पन्न व्यक्ति अथवा सुख पक्षी इत्यादि इस लक्षण में नहीं है उसको दिक्कत हैं। सुकादि वाक्य अभ्युत्पन्न उच्चरित वेद वाक्य अभ्युत्पन्न अभ्युत्पन्न वक्ता अभ्युत्पन्न वक्ता के द्वारा उच्चरित वेद वाक्य हो अथवा सुख वाक्य हो ये दोनों में तत्प्रतिथि तो तो इच्छा ये नहीं है तत्प्रतिथि तो तो इच्छा या एवं अभाव अभी सुख में अगर तद प्रती इच्छा ये नहीं रहा वाक्य में किंतु योग्यता रहा सुख में इच्छा नहीं रहा जहाँ तद प्रति इच्छा नहीं रहा तद इतर प्रती न हो ऐसा भी इच्छा भी वहां भी नहीं रहेगा तो इसको कहते हैं तद प्रती इच्छा या एवं अभावे तद तद अन्य प्रति भी नहीं रहा तरित अंश आएगा तर प्रति का अभाव क्योंकि उसका तो इच्छा ही नहीं है इच्छाया अनुच्चरित अनिच्छया उच्चरित अनुच्चरित अन्य चीज की प्रतीति हो अन्य चीज की प्रतीति हो ऐसा इच्छा से उच्चारण नहीं किया तो ऐसा इच्छा नहीं रह करके उच्चारण किया तो नये को इस तरफ लिया तो करके कहते हैं, तद अन्य प्रती इच्छा या उच्चारित्व तो अभाव है न वास्तविक नयायी होने से इसको छोड़ेंगे नहीं कहेंगे नये को उच्चारण के साथ लगाए थे अभी लाकर के इच्छा के साथ जोड़ दिए नए का स्थान ऐसे परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा बाकी का अर्थ उच्चरित्व अभाव तो है ना लक्षण सत्वात न अव्याप्ति तो उसको इच्छा ही नहीं है तो मतलब इच्छा या अनुच्छरित्व तो नहीं घटा करके कहते अनुच्छया अनिच्छा या उच्चरित्वि लक्षण सत्वाद न अव्याप्ति आगे टीका में शंका देते है तो अभी हो गया कि तद इच्छा या उच्चरितम तद इतर इच्छा या अनुच्छरित किन्तु जहाँ दोनों का इच्छा रहेगा अर्थात अभी भोजन करके आगे जाएगा तो अभी सैवने से लवण तो भोजन के लिए लाना घोड़ा को लाकर के बाहर बांधना ऐसा जहाँ हो जाएगा स्थिति जहाँ दोनों पदार्थ के लिए इच्छा रहेगा ठीक है नु उभय प्रतिथि इच्छा या जहाँ वक्ता दोनों के लिए इच्छा करके उच्चारण करता है लवन अन्य प्रतीति इच्छा या तत्व तो अभी रहा नहीं क्योंकि लवन अन्य अश्व उसका इच्छा भी है होने से लवण अन्य प्रतीति इच्छा या अनुच्चरी तत्व अभावत तो होने से अभी तो लक्षण जाएगा नहीं अनुच्छरित्व अभावत तो अनुचरित होना चाहिए अन्य की इच्छा नहीं होना चाहिए एक ही इच्छा होना चाहिए तो ये लक्षण फिर जाएगा नहीं अव्याप्ति रीति आसंख्य परिहरति मूल में नच प्रतिति जब नतीचरित यदा सर्वदा नहीं यदा उभय प्रतिति इच्छा से उच्चरित करेगा तब ये लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि अन्य प्रतिति इच्छाया अनुच्छरित आपका लक्षण है अभी अन्य प्रतीत इच्छाया अनुच्छरित नहीं उच्चरित लक्षण अव्याप्ति हो जाएगी टीका में कहते हैं उभय प्रतिति इच्छाया उच्चरित्व न तद अन्य मात्र प्रतिति इच्छाया अनुच्चरित्व सत्वा अभी वह प्रतिति इच्छा है तद अन्य प्रतिति मात्र त उसका अनिच्छा है मतलब तो तद अन्य प्रतिति मात्र इच्छा ऐसा तद तो अन्य प्रतिति मात्र इच्छा अनु तद तो अन्य प्रतिति मात्र इच्छा का अनुच्चारण ये अभी उसका लक्षण देता है अनुच्चारण तद तो अन्य प्रतिति मात्र की इच्छा अर्थात अभी वो चाहता है क्या तद तो अन्य प्रतिति मात्र न हो किसी प्रकार की उसका अभी इच्छा नहीं है तद अनुचारण अंश को रखना पड़ेगा अभी तद अन्य प्रतिति इच्छा अनुचारण इसमें था तद अन्य प्रतिति के स्थान पर अभी जोड़ते हैं तद अन्य मात्र प्रतिति तद अन्य मात्र प्रतिति इस इच्छा से उच्चारण नहीं किया जाता है अनुचारण तो तद अन्य तद अन्य का ज्ञान नहीं हो इस प्रकार की मात्र तद तो अन्य मात्र ठीक हाँ तद तो पहले था अन्य तो प्रतीति अन अनुचरितम तद तो अन्य से प्रतीत हा तद तो से तद तो का प्रतीति न हो इस प्रकार की पहले वो मानता था अभी कहते हैं कि तद अन्य मात्र प्रतिति न हो अभी तद अन्य मात्र की प्रतिति न हो तो तद तो अन्य जब उभय का प्रतिति हो रहा है तद अन्य मात्र की प्रतिति न हो इस प्रकार की इच्छा नहीं रहा तद अन्य मात्र की प्रतिति तो, तो नहीं। नहीं। दो, दोनों को इच्छा है दोनों को, को इच्छा है तद अन्य मात्र प्रतिति इच्छा तो मात्र प्रतिति की इच्छा तो मात्र प्रतिति की इच्छा है क्या अभी नहीं नहीं है नहीं है इसलिए इस दोनों में है दोनों में अभी है, है। तो अभी ये जो उच्चारण तद तो अन्य मात्र प्रतिति की इच्छा से अभी उच्चारण है क्या नहीं तद अन्य मात्र की प्रतिति हो ऐसे इच्छा से उच्चारण करता है क्या नहीं है स्पष्ट हुआ तद अन्य मात्र की मात्रीति अश्व अश्व मात्र प्रतिति की इच्छा जी. इसी इच्छा से उच्चारण करता है क्या अश्व तो इच्छा प्रतिति अनुच्चारण हुआ क्योंकि अन्य मात्र प्रतिति की इच्छा नहीं है जी. तो अन्य मात्र प्रतिति इच्छा का अनुच्चारण हुआ अगर अन्य मात्र प्रतिति की इच्छा उच्चारण होता तो केवल अश्व का बोधन कराता तक तो अश्व का बोधन हो ऐसे इच्छा से उच्चारण है क्या तो ऐसे इच्छा में अनुच्चारण माना गया तो अश्व मात्र की बोधन हो ऐसे इच्छा से अनुचारण हो अर्थात दोनों को करेगा अगर मात्र पद हम यहाँ नहीं कहते तब क्या होता तद अन्य इच्छा अनुच्चारण तद अन्य प्रति इच्छा अनुच्चारण अभी क्या हो जाएगा तद अन्य प्रतिथि इच्छा उच्चारणम है इसलिए मात्र पद दिया अगर मात्र पद नहीं देंगे तो होगा कि तद अन्य अनुच्चारणम कि अश्व, अश्व प्रतीति इच्छा, इच्छा तो है तो इसलिए लक्षण नहीं जाता अभी मात्र पद कह देने से उभ देने से और मात्र को लेकर के लक्षण की अर्थात दोष नहीं आएगा तद तो मात्र प्रतिति मूल में ना टीका में देख रहे थे उभय प्रतिति प्रतीति तो होने से उभय में इच्छा रहने उ तद तो मात्र प्रतिति इच्छा अनुचरित हो गया मात्र देने से अर्थात तो उभय जन्य जो दोष <स्थ> दिखा रहा था मात्र देने से उभय जन्य दोष का निराकरण हुआ टीका में तदन्य मात्र अच्छा मूल में ध्यान तद अन्य मात्रतीति इच्छया अनुचरित मात्र पद अधिक दे करके कहते हैं तद अन्य मात्र प्रतिथि इच्छा उच्चरित नहीं है उभय इच्छा उच्चरित है उभय इच्छाया उच्चरित होने से तद अन्य मात्र की अनुचरित हो गया ठीक है मैं अन्य मात्र प्रतिति इच्छाया अनुचरितम इसका अर्थ क्या है उभय प्रतीति इच्छाया उच्चरित अन्य अन्य मात्र मात्री अनुचरीत अर्थात उभय की उच्चित उच्चित भाव नतीत उच्चित अव्यारिच्य प्रति अभी अन्य प्रती इच्छा अनुच्चरित जहाँ लवन अश्व दोनों चाहिए और आपका लक्षण हुआ था कि अन्य की प्रतिति अन्य अर्थात तो अश्वि अश्व इच्छा से अनुच्चरित ये आपका लक्षण है किन्दु अशोक की इच्छा है अशोक की इच्छा है और आपका लक्षण है अश्व इच्छा से अनुच्छरित ये तो घटेगा नहीं कि अशोक की इच्छा है तो इसलिए कहते हैं की अश्व मात्र इच्छा से उच्चरित है क्या इसलिए कहते हैं अश्व मात्र इच्छा से अनुच्चरित है लक्षण में हम मात्र जोड़ देंगे अश्व मात्र इच्छा से अनुच्चरित हाँ ठीक है अश्व मात्र इच्छा के लिए अनुच्चरित नहीं है अभी दोनों की इच्छा के लिए उच्चरित है पहले लक्षण में मात्र पद नहीं था और अश्व की इच्छा से उच्चरित हुआ था आपका लक्षण कहता था की अश्व इच्छा से उच्चरित न हो और किन्तु अश्व इच्छा से उच्चरित हो रहा है तब आपका लक्षण नहीं जा रहा था अभ्यापति हो रहा था और भी कह दिया कि अश्व मात्र इच्छा से उच्चरित तो न हो मात्र जोड़ दिया नहीं, अशोक की लवण मात्र की इच्छा से, तो से उच्चारण किया था न लवण का बात ही नहीं है अश्व की इच्छा से उच्चरित तो नहीं हुआ ये था लवण की इच्छा से तो था उसका तो विचार में नहीं लेते हैं क्योंकि वो तो है ही इच्छा अश्व की इच्छा से उच्चारण नहीं होना जी। ये लक्षण है किंतु जब अशोक की इच्छा है जी। तो आपका लक्षण है कि अशोक की इच्छा से उच्चारण नहीं होना चाहिए किंतु तो अशोक की इच्छा है तो होने से आपका ये लक्षण नहीं जा रहा है क्योंकि अशोक की तो इच्छा है तो अशोक की इच्छा से उच्चारण कर रहा है आपका लक्षण है अशोक की इच्छा से उच्चारण नहीं होना चाहिए किन्तु हो रहा है लक्षण गया नहीं तो अभी हम रक्षण बदल करके कह देते हैं कि अश्व मात्र की इच्छा के लिए उच्चारण नहीं है अश्व मात्र की उच्चारण अश्वात्र इच्छा और तो अश्व मात्र की इच्छा में उच्चारण नहीं है यानी लवण की भी इच्छा है।, है? तो इच्छा होगी अभी दोनों में इच्छा हुआ दोनों में इच्छा होने से अश्व मात्र इच्छा रहा अभी नहीं रहा अभी जो सिर्फ लवन ही चाहिए तो वहाँ अभी कह रहे तो एक प्रतीत इच्छाया उचरित अभी आपको दो प्रतीत आ गया जब एक प्रतिति इच्छाया उचरित है अभी आप जाएगा ऐसा होने से कहते हैं तद प्रतिति प्रती अनुचरित अगर आपको केवल लवण चाहिए लवण अन्य यावत प्रतिति इच्छा से अनुचरित तो ये कर देंगे अर्थात जो मात्र किए थे तो यावन मात्र ये और जोड़ देंगे अर्थात आ, अभी अश्व मात्र अर्थात द्वितीय मात्र का अनुचरित तो करता था अभी कहते खाली द्वितीय नहीं अन्य यावत जी। मात्र के साथ यावत जोड़ेंगे अन्य मात्र यावत अर्थात तो जितने हो सकते हैं वो सबकी इच्छा से नहीं करना चाहिए तो अर्थात तो यावत कह देने से एक को छोड़कर के अन्य यावत कह देने से बाकी सब गया तो केवल एक ही रहा तो अगर आप वहां केवल लेंगे तो केवल लवन का करेगा लवण अन्यवत सबको अनिच्छा में डाले मतलब अनुचरित में डालेगा केवल लवन इच्छा से करना है जी। मतलब अब दो लक्षण हो रहा लक्ष्म तो तो बोलेंगे तो सभी का इच्छा न, इच्छा से नहीं किया ना हम किसमें रखेंगे लगने। सिर्फ लवण में कहेंगे की तत्ति इच्छा या उच्चरित तदन्य ना पहले अनशा आएगा कि प्रतिति लवण जी जनन प्रतिति लवन लवन सति जी तद अन्य मात्र यावत अन्य यावन मात्र करेंगे जी। वो सब करने से लवण को छोड़कर के बाकी जितना है उनके प्रतिति इच्छा से अनुचित करेगा एक ही में आएगा तो अभी अभी लक्षण तो इसमें गया फिर लवन में जाएगा फिर साइन तो दो इच्छा यदि दो में तो फिर वहाँ नहीं जा रही है अभी देखेंगे ये लक्षण अभी हम यावत जोड़ने के बाद अभी देखेंगे कि तथ तो तो प्रतिति जनन योग्य अभी उसको इच्छा कितने में है नहीं। नहीं, दो आगे, दो में अभी दो में तथ तो का अंदर दो आ जाएगा जब एक होगा तो अभी तत् प्रति जनन योग्यता अभी से आपको दो में आपको इच्छा है ना तो होने से अभी का अंदर में दो बोलाएगा मतलब ये शब्द का दो में आएगा तो ऐसा अगर कहा जाएगा तो तत्काल ठीक हो रहा है एक हो गया एक अगर हो गया तो पहले भी जब उसको उभय रहा तो फिर ये मातृ पद जोड़ने का यावत पद जोड़ देने से हो जाता तथ तो तो में हम दो डालेंगे तत्ति तो जन नहीं योग्यम दो का प्रतिति प्रती जनन योग्य तरह नहीं भी डालेंगे ऐसा शब्द मिलेगा क्या जिसमें दो को छोड़ करके अन्य भी कुछ अर्थ आ सकते हैं। हो तो हरी है होगा ऐसे खरी शब्द है दस बारह तदा विवक्षित बोल रहे मतलब ऐसे स्थिति में ही ऐसे विवक्षा हाँ तदानी दिया तो यावत अर्थात दो एकाधिक अर्थ हो सकते हैं उसमें से हमको एक लेना है लवन में तो दो ही अर्थ आया मतलब संदर्भ में दो आया या हरि में बारह आ जाएगा तो ऐसा होने से मतलब एक को लेना है तो बाकी बारह को हटाना है किंतु तो वहां अगर हमको दो लेना है हरि में बारह अर्थ है हमको यहाँ भी वहां भी किन्तु दो लेना है ऐसा अगर होगा तब प्रती जनन योग्य तो बारह में रहेगा तद अन्य या वो तो प्रतिति हाँ ठीक है तद तो अन्य कहने से दो को छोड़ के बाकी अन्य दस को लेना पड़ेगा योग्यता बारह में रहेगा किंतु तद तो अन्य कह से दस को छोड़ देना है तदप तो से वही दो को लेना पड़ेगा अगर आप एक को लेना चाहते हैं तो तद कहने से एक को लेना पड़ेगा पहले जो दिया कि तद प्रतिति जनन योग्य तद प्रतिति जनन योग्य तुम हाँ। लक्षण का दोनों अंश में तद आता है एक में तद प्रतिति जनन योग्य तुम तद अन्य प्रतिति वहा यावध मात्र जो भी थे अन्य प्रतीति अनित्व ये दोनों में तद का अर्थ तो समान करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि लक्ष्मण का दो अंश में अब तद तो अव करेंगे तो हरि का एक अर्थ हो गया बानर एक अर्थ हो गया अश्व अशोक तो कहने से बानर प्रतिति योग्य तो सत्य किन्तु तो बानर को छोड़ करके बाकी ग्यारह को भी वो प्रती करवा सकता है योग्य तो, तो बाकी ग्यारह में है कि तो तद कहने से बानर प्रती योग्य आगे जब तद अन्य कहने से अगर हमको दो की प्रतीति चाहिए था ऐसा अगर करेंगे तो यहाँ तद अन्य कहने से दो अन्य यहाँ अगर तद अन्य करने से दो अन्य करेंगे वहां भी तद अन्य करने से दो अन्य करना पड़ेगा अर्थात वानर अश्व अगर दो लेना है तो तद प्रती योग्य तो कहने से वहां भी वानर अश्व दो लेना पड़ेगा बानर अश्व दो का योग्य मतलब प्रती कराएगा उसमें सामर्थ्य योग्यता है और अन्य का नहीं कराना है तद का अर्थ अच्छा तो सर्वदा लेना पड़ेगा चाहे आप एक लेने से तद को एक लेंगे दो लेने से तद को दो लेंगे क्योंकि जहां एक प्रतिति इच्छा आएगा वहां उभय प्रतिति वाला विचार नहीं आना है फिर क्योंकि यहां कहते हैं ना एक प्रतिति इच्छा या उचरित है या फिर उभय प्रतिति वाला विचार को नहीं लाना है एक ही प्रतीति करवाना है इसलिए अन्य यावध कह दिया इस लक्षण में मात्र को देने का जरूरत नहीं मात्र इन्होंने नहीं दिया हाँ इसलिए तद अन्य प्रतिति तदानी प्रति मात्र नहीं दे रहे हैं जरूरत नहीं उभय आने से ही मात्र देना जरूरत है उभय नहीं तो मात्र देना जरूरत नहीं ठीक है ये यावत और मात्र ऐसा थोड़ा विपरीत होता नहीं मात्र कहने से उसमें यावत कहने से सारा बाकी एक कहने से यावत कहने से वो मात्र विपरीत लेंगे तो मात्र ही आ जाएगा ना मात्र कहते हैं अर्थात हम वहां जहा उ क्षेत्र में मात्र कहते हैं अर्थात हम द्वितीय को निषेध नहीं द्वितीय मात्र को हम निषेध नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको उभय को लेना है मात्र नहीं दे रहे हैं तो हम द्वितीय मात्र को निषेध कर रहे हैं द्वितीय को निषेध कर रहे हैं मात्र दे रहे हैं तो हम द्वितीय मात्र को निषेध नहीं कर रहे हैं द्वितीय मात्र को निषेध नहीं कर रहे अर्थात द्वितीय को भी हम ग्रहण कर रहे हैं उभय क्षेत्र में मात्र दे रहे हैं और जहां एक कर लेते हैं वहां यावत अगर यावत देंगे तो उभय दे क्षेत्र में यावत ये लक्षण कार्य नहीं करेगा नहीं ना मतलब क्यों नहीं करेगा तद तो अन्यवत प्रती थी इच्छा अच्छा अच्छा तो यहाँ उभय हम चाहते है ना इसलिए तदान्य तो अन्य यावत नहीं कह पाएंगे ठीक है अर्थात लक्षण दो हो जाएगा जब उभय हो जाएगा तो मात्र प्रतीत इच्छाया अनुचरित्व तद तो मात्र और अगर एक लेना है बहुत से तब तो तदान्य तो अन्य यावत, यावत प्रतीत इच्छया अनुचरित ऐसे दो लक्षण करना पड़ेगा ये सब किंतु अर्थात तो प्राय विचार में इसका आवश्यक नहीं होता है संभव हुआ होगा किसी ग्रंथ में भाई अम देखा नहीं और मतलब में भी इसका ऐसा कहीं विचार नहीं लिया गया तत्पर देखा अच्छा ना असम हुआ ओम शंकराचार्यं ओंकर भगवंत